हरे वृंदावन में हमारे ब्रज के रज में ये प्रकट हुआ वास करने वाला ब्रजवासी है हरिम व्यास ने कहा है व्यास रसिक बड़े ब्रज ते अनत न जाही वृंदावन की स्वपच लो झूठन मांगे खाही व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग वृंदावन की स्वपच की जूठन मांग स्वपच माने भंगी अगर भंगी कभी भी घर आ गया तो राधे श्याम कहते रोटी बड़े पचेगी रही ये, ये बात जल्दी उतरेगी नहीं जब तक देहाभिमान है तब तक नहीं उतरेगी भंगी के सामने अरे देखो तो कहाँ का स्वपच है धाम का जीव है वृंदावन धाम का जीव है बहुत यहाँ सावधानी से ये बात देख रही कि जितने भी धाम के वासी सब भगवत रूप है चिदानंद में या न कोई ब्राह्मण न कोई भंगी सब प्रिया प्रीतम के विजन है रोटी मांगो इसीलिए तो भगवत ऋषि को तो यहां से निष्कासित कर दिया था समाज ने कि धोबी के घर में मधुतरी मांग ली और उनके गुरू जी से जाकर लोगों ने चिड़ा कहा कि महाराज जी अब यह तो समाज के बड़ी खिलाफ बात है उन्होंने धोबी के यहाँ मांग के खाई तो जानते थे कि भगवत ऋषि किस स्थिति के महापुरुष पर भी उन्होंने लोक व्यवहार समाज को दे हुए उनसे आदेश कर दिया कि तुम वृंदावन धाम में रहने योगी रहो क्योंकि तुम ऐसी अमर्यादित चेष्टा करते हो तुम जाओ वृंदावन से। बड़ा दुख हुआ समाज जो भगवत प्रेमी महात्मा जी उनको बड़ा दुख हुआ भगवत ऋषि के निष्कासन में पर भगवत ऋषि जी ने उसी समय प्रणाम किया कि हमारे पूर्व वृंदावन और आप हमें बाहर से निकाल सकते लेकिन जो वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित हो चुका उसको कैसे निकालोगे प्रयाग में रहे थे जाकर के और वृंदावन धाम उनके साथ ही गया हुआ था तो जो महाराष्ट्र में निमग्न महापुरुष वो जाति पाति को नहीं देखते हैं वो ये देखते हैं धाम का मधुकरी जरूर मांगना अगर गृहस्थ हो तो साधु को पवा तो उनकी जूठी बर्तन धो के पियो काम बन जाएगा विरक्त तो हो तो ब्रजवासियों के जाकर के उनके चून मांगो रोटी मांगो खाओ तो काम बन जाएगा ये जरूर ऐसा अगर वृंदावनवास कर रहे हो तो दो में दो ही में हो या तो गृहस्थ हो तो या तो विरक्त ग्रहस्थ हो तो, तो जरूर किसी संत को घर बुलाओ और पवाओ और उनके जूठे जो पाप है उनको धो के पी जाओ हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा संतों के जूठन से और ब्रजवासियों अगर विरक्त हो तो जाओ ब्रजवासियों की चून मांगो या रोटी मांगो मांग करके पाओ चार रोटी एक जगह मान लो बना लो तो एक रोटी तो मांग के ले ही आओ उसमें मिलाई लो महाप्रसाद है ब्रजवासियों का अन्न बुढ़िया बाबा कहते हैं कि यदि ब्रजवासियों का अन्न पाया जाए तो बिना जिज्ञासा के तत्व तो बोध हो जाएगा बुढ़िया बिना जिज्ञासा बिना जिज्ञासा के तत्व तो बोध हो जाएगा अब महापुरुषों ने अनुभव किया तभी तो ऐसा बात किया है श्यामा जय जय श्याम रामन धाम जय जय नामा जय जय नामा